पोन्टिया जुझारू इंडियन चीफ मैरियन ग्रिडली चित्रदा पोन्टियक ओटावा जनजाति का प्रमुख यानी सरदार था कभी जमीन उसके अपने लोगों की थी फिर गोरे लोग आए और उन्होंने उस जमीन पर अपने घर बनाए जहां इंडियंस शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे इंडियंस अब अपने पारंपरिक तरीकों से नहीं रह सकते थे पोन्टीएक ने अपने लोगों की जमीन बचाने के लिए युद्ध लड़ा उन्होंने अपने लोगों को मजबूत बनाने की कोशिश की यह जीवनी बताती है कि कैसी पोन्टीएक इंडियंस का हीरो और नेता बना पोन्टे के जन्म से पहले वो जमीन उसके अपने लोगों की थी इंडियंस जंगलों में शिकार करते थे वे नदियों में मछली पकड़ते थे जो कुछ उनके पास था या वो जिसका इस्तेमाल करते थे वे वो उन्हें खुद ही बनाते थे उनका जीवन अच्छा था लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी फिर समुद्र के उस पार से गोरे लोग आए वे अमेरिका में धन खोजने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड से आए थे गोरे आदमी द्वारा लाई गई चीजों से इंडियंस की जीवन शैली बदल गई पहले तो उन्हें बदलाव अच्छे लगे क्योंकि गोरों की चीजों ने उनके जीवन को आसान बनाया गोरे लोगों ने इंडियंस की जमीन पर अपने घर और किले बनाए पोन्टीएक जहाँ फ्रांसिसी लोगों के मित्र थे पूरी सर्दियों में पोन्टियक के लोग उद हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार करते थे फर के बदले में वे फ्रांस के लोगों से कई उपयोगी चीजों का व्यापार करते थे एक सुबह पोन्टियक के पिता ने कहा आज हम व्यापार करने के लिए फोर्ट डेट्रॉइड जाएंगे मुझे शिकार पकड़ने के लिए नए चाल चाहिए पोन्टियक ने कहा मेरे पास एरम पशु की खाल है मैं उसका व्यापार करूंगा जब किले से की आवाज आई तो इंडियन में चढ़कर नदी में मतलब कि दरवाजे खुले थे उनके जानवरों के फर्श को फ्रांस ले जा रही थी डोंगियों का आते देख फ्रांस के लोग खुशी से झूम उठे किले में इंडियंस का हमेशा स्वागत होता था उस व्यापारी चौकी पर पोन्टी ने कम्बल कपड़ा मछली के हु जाल और कई अन्य अद्भुत चीजें देखी उसने अपनी मां के लिए सुई एक लोहे की केतली कुछ और कुछ आटा लिया उसने अपने लिए एक अच्छा चाकू भी खोजा सूर्यास्त के समय इंडियंस गांव में अपने घरों के लिए वापस निकले पोन्टेक की मां ने खाने में मक्के का सूप हिरण के मांस और तली हुई रोटी दी माँ ने पोन्टियको मेपल चीनी के कुछ टुकड़े भी दिए पोन्टेक ने वो कैंडी अपने कुत्ते के साथ साझा की शाम के भोजन के बाद सरदार अक्षर आग के पास बैठकर कहानियां सुनाया करते थे लेकिन आज रात जब वे अपने गोल तंबू में बैठे तो पोन्टिय ने पिता से एक प्रश्न पूछा आज मैंने कुछ युवकों को अंग्रेजों के बारे में बातें करते हुए सुना वे अंग्रेज कौन हैं? अंग्रेज फ्रांसीसी लोगों की तरह ही गोरे लोग हैं उसके पिता ने उत्तर दिया अंग्रेज और फ्रेंच अंग्रेज और फ्रेंच एक दूसरे को अंग्रेज और फ्रेंच एक दूसरे को पसंद नहीं करते वे वापस में लड़ते हैं युवाओं ने भी यह भी कहा कि अंग्रेज हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं वे कह रहे थे कि आप अंग्रेजों को आने नहीं देंगे ऐसा क्यों पिताजी पोन्टेक ने पूछा फ्रांसीसी लंबे फ्रांसिस उठावा लोगों के बीच रह रहे हैं उसके पिता ने कहा वे हमारे फरो का व्यापार करते हैं लेकिन अंग्रेज हमारी जमीन चाहते हैं जब वे आ, आएंगे तो वे और भी लोगों को लाएंगे फिर वे हमारे हमारे वे हमें हमारी जमीन से बेदखल कर देंगे लेकिन यह जमीन तो हमारा घर है पोन्टेक ने दुखी होते हुए कहा यह सच है उसके पिता ने कहा यह जमीन ही हमारा घर है एक दिन तुम यहाँ के सरदार हो तुम अपने लोगों के लिए जमीन को जरूर बचाना पोन्टिय ने हरे भरे पेड़ों और रूपरले भोजपत्र के जंगल के बारे में सोचा उसने सूरज की रोशनी में चमकने वाली नदी के बारे में सोचा वहां की जमीन कितनी सुंदर थी एक इंडियन होना कितना अच्छा था वो अपनी जमीन पर आजाद और खुश रह सकते थे मैं उस जमीन के लिए अपना जीवन न्यौछ कर दूंगा जो महान आत्मा ने हमें दी है उसने अपने पिता से कहा मैं अपने लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा उसके पिता मुस्कुराए यह अच्छा है कि तुम ऐसा सोचते हो पोन्टिय अब तुम ओटावा सरदार के बेटे की तरह बोल रहे थे बोल रहे हो अब अभी तुम केवल एक लड़के हो लेकिन जल्दी तुम एक वयस्क आदमी बनोगे तुम्हारा मर्दानगी का प्रशिक्षण कल से शुरू होगा पुंटिया के पिता के मन में एक भय था वो जानते थे कि अंग्रेज अन्य जनजातियों को बहुत कुछ देने का वादा कर रहे थे बदले में वे फ्रांसीसियों को बाहर खदेड़ने में इंडियंस की मदद चाहते थे अगर ऐसा हुआ तो ओटावा के लिए भयानक समय आएगा ओटावा के लिए एक भयानक समय आएगा एक आदमी का बड़ा धनुष और तीर दिया अब तक पोन्टियोटे धनुष से केवल छोटे जानवरों का ही शिकार किया था अब उसने हिरण का शिकार किया उसने जानवर और आदमी का जंगल में पीछा करना सीखा उसने अपने खुद के पैरों के निशानों को छिपाना सीखा ताकि कोई उसका पीछा न कर सके और उसने जंगल के पड़ना सीखा का, पोन्टीएक का अकेले जंगल में रहकर अपनी देखभाल कर सकता था उसके पिता अन्य आदमियों के साथ उसे शिकार यात्रा पर ले गए शिकार के समय पोन्टीएक ने शिकारियों के लिए नए चमड़े के जूतों का थैला ढोया उसने लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाई उसने छाल की बाल्टियों में पानी भरा और चीट की मुलायम पत्तियों से सोने के लिए बिस्तर बनाया रात में लोगों के लोगों ने आग के आसपास आराम कर रात में लोग आग के आसपास आराम करते थे तब वे अक्सर अंग्रेजों की बात करते थे ओटावा के युवक दुखी थे उन्होंने दोबारा पोटे के पिता से अंग्रेजों को ओटावा देश में आने की अनुमति देने को कहा अंग्रेज कहते हैं कि केवल दो उत्बिलाओं की खालों के बदले में हमें एक कंबल देंगे युवकों ने कहा फ्रांसिसी एक कंबल के लिए तीन उदबिलाओं की खाल चाहते हैं अंग्रेजों के साथ व्यापार करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा ओटावा प्रमुख ने सिर हिलाया उन्होंने कहा देखो वादा करना आसान होता है अंग्रेज हमारे कानों में पक्षियों की तरह सुंदर गीत गुनगुनाते हैं लेकिन उनके गीत बुरे हैं अगर वे आएंगे तो वे हमारी जमीन हड़प लेंगे वे सिर्फ झूठे वादे करते हैं क्योंकि असल में वे हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं अंग्रेज कभी भी हमारे दोस्त नहीं होंगे पोन्टेक ने बार बार अपने पिता को यह बात कहते हुए सुना उसने पिता उसके पिता ने यह भी कहा कि ओटावा के युवक अब गोरे लोगों की तरफ बन रहे हैं बन रहे थे इंडियंस को इंडियंस के रूप में ही रहना चाहिए सरदार ने कहा मजबूत होने के लिए हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम थे हम फ्रांसिसियों के साथ शांति से रह सकते हैं लेकिन हमें उनके जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर फ्रांसिसी चले गए तो हमारे पास उनके व्यापारिक सामान नहीं होंगे उन्हें कैसे बनाया जाए यह भी हमें पता नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे हम कैसे रहेंगे हमारे अपने तरीके हमारे खुद के लिए हो जाएंगे लेकिन पहले से ही ओटावा के लोग पेड़ों के तनों से बने लॉक हाउसों में रहने लगे थे उन्होंने फ्रेंच कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे वे फ्रेंच बोलते थे और साथ में अपनी भाषा ओटावा भी बोलते थे जो चीजें गोरु के पास थी अब इंडियंस अधिक से अधिक चाहते थे वे भूल गए थे कि कैसे इंडियंस कभी जानवरों को पकड़ने के जाल और मछली पकड़ने का काम करते थे वे अपने धनुष बाढ़ का प्रयोग भी भूल गए थे इंडियंस के जीवन में भारी बदलाव आया लेकिन पोन्टीएक के पिता ने फ्रेंच कपड़े कभी नहीं पहने वे बंदूक का इस्तेमाल भी नहीं करते थे और अभी भी एक तंबू में रहते थे और जैसे जैसे पोटियक बड़ा हुआ वो भी एक इंडियंस जैसे ही रहने लगा वो भी यही मानता था कि ओटावा के लोगों के लिए ओटावा के तहत तर, तौर तरीके ही सबसे अच्छे थे एक दिन चिपेवा जनजाति के युद्ध परिषद चितिपेवा जनजाति ने युद्ध परिषद बुलाई पिता उसके पिता बीमार थे अपने पिता की जगह पोटियक उसमें भाग लेने गया परिषद में इंडियंस ने युद्ध के लिए अपने शरीर को रंगा था अन्य जनजातिया अंग्रेजों की मदद करने के लिए सहमत हो गई थी एक एक करके उनके युवक युद्ध खंबे की ओर भागे। उन्होंने उसे अपने यानी कुल्हाड़ी से मारा उन्होंने शपथ ली कि वे अंग्रेजों के लिए लड़ेंगे फिर पोन्टीए उन्होंने खम्बे पर वार नहीं किया यदि आप फ्रांसिसियों से लड़ना चाहते हैं तो पहले आपको मुझसे लड़ना होगा वो चिल्लाया वोटावा अपने फ्रांसी भाइयों के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होगा परिषद में बाकी इंडियंस हैरान थे इस तरह से केवल वही लोग बोल सकते थे जिन्होंने युद्ध में खुद काबिलियत को साबित किया हो पोटियो छोटा बालक सोचता है कि वह एक लड़, लड़ाकू भालू है वे चिल्लाए अगर ऐसा है ऐसा होगा तो हम ओटावा से भी लड़ेंगे ओटावा के लोगों ने पोन्टीएक का साथ दिया तभी उन्हें घर से बुरी खबर मिली कि पोन्टीएक के पिता का देहांत हो चुका था पर उनके पास मातम मनाने के लिए कोई समय नहीं था क्रोधित कबीलों ने शीघ्र ही ओटावा गांव पर आक्रमण कर दिया युद्ध में पोन्टीएक हर स्थान पर था उसने कई बार युद्ध का नारा दिया वो लड़ाई बहुत कठिन थी और उसमें कई लोग मारे गए लेकिन ने ओटावा को एक बड़ी जीत दिलाई अन्य जनजातियों को पीछे ढकेत दिया ने दिखाया कि वो एक बहादुर नेता था फिर के लोगों ने उसे अपना नया सरदार बनाया इसके कुछ ही समय बाद फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध छिड़ गया अमेरिका में यह लड़ाई सात साल तक चली पोटियोग और ओटावा ने फ्रांसीसियों की मदद की इंडियंस ने अन्य कबीलों इंडियंस के अन्य कबीलों ने अंग्रेजों की मदद की और उनका पक्ष जीत गया फोर्ड पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज आए। घंटिया बजी उसके बाद अंग्रेजी झंडा उठा और हवा में लहराया जब फ्रांसी कमांडर गया उसने पोन्टियक से फ्रांसिसियों के वापस आने का वादा किया तुम हमारी मदद करना और हम तुम्हारी मदद करेंगे उसने कहा पोन्टियक ने पहले तो अंग्रेजों से दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन अंग्रेजों ने उस पर भरोसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि वो फ्रेंड से प्यार करता था अंग्रेज लोग के प्रति उतने दयालु नहीं थे जितने फ्रांसीसी थे। अब किले में ओटावा लोगों का स्वागत नहीं होता था धीरे धीरे बहुत से अंग्रेज किले में आए उन्होंने इंडियंस की जमीन पर कब्जा किया और वहां बस गए तब ओटावा को अपने गाँव को वहां से और दूर ले जाना पड़ा पोन्टेक ने अपने वीर लोगों को एक साथ बुलाया जल्दी हमारे लिए शिकार करने या मकई उगाने के लिए कोई जगह नहीं होगी उसने कहा मेरे पिता सही थे अंग्रेज नहीं चाहते कि हम यहां रहें अंग्रेजों की वजह से हम यहां पर पीड़ित हैं हमें उन्हें दूर भगाना चाहिए, चाहिए। पर पर्याप्त मजबूत नहीं थे पोन्टीएक ने एक नए एक कबीले से दूसरे कबीले में मदद के लिए गुहार लगाई उसने मैदानी इलाकों और उत्तरी झीलों तक की कई मील यात्रा की कई मील तक की यात्रा की जनजातियों ने वादा किया कि वे उसके अधीन लड़ेंगे फ्रांसी ने उससे बहुत फ्रांसिस ने उससे बहुत पहले ही मदद का वादा किया था पोन्टियक ने अपने सभी बहादुर रूप को अंग्रेजी किलों के पास भेजा पोन्टियक द्वारा तय किए दिन तक इंडियंस को जंगल में छिपना था फिर उन्हें हमला करना था अंत में वो दिन आया ए फोर एट्रोइ में पोन्टियक ने युद्ध का नारा लगाया इंडियंस ने सभी अंग्रेजी किलों पर गोलियां चलाई पोन्टेक बहादुरों के लिए शुरू में लड़ाई अच्छी पर कब्जा कर लिया गया लेकिन अंग्रेजों ने फोर्ट पर अपना कब्जा रखा पोन्टेक इमारतों की छतें जलने लगी लेकिन अंग्रेजों ने आग जल्दी से बुझा दी पोन्टेक ने फ्रांसिसो की प्रतीक्षा की लेकिन वे नहीं आए फ्रांसिसो ने इस बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें जिससे अमेरिका में पूरी इंडियन जमीन पर सब अब अंग्रेजों की मल हो गई थी। अब इंडियन्स की कोई मदद नहीं कर सकते थे फिर भी छह महीने तक इंडियन लड़ते रहे फिर जनजातियां थक गई दूर जगहों से आए इंडियन अब अपने घर लौटना चाहते थे अगले साल और अंग्रेज सैनिक अमेरिका आने वाले थे अब लड़ने वाले बहुत कम इंडियंस ही बचे थे जैसे जैसे समय बीतता गया इंडियंस के लिए अपने पारंपरिक तरीके बनाए रखना और कठिन और भी कठिन होता गया बहुत सारे अंग्रेज आए और जंगलों में जानवर कम हुए शिकार मिलना बहुत कठिन हो गया इंडियंस को अब अंग्रेजों से व्यापार करना पड़ा अब सारा व्यापार अंग्रेजों के हाथों में चला गया अंग्रेजों ने पोन्टीएक को शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा अन्य सभी जनजातियों ने वैसा ही किया था मैं वो नहीं करूंगा पोन्टीएक ने कहा मैं एक ओटावा हूं मेरे कानों में एक उदास आवाज है मेरे दिल में एक बड़ा दर्द है मुझे आंखों में केवल अंग्रेज दिखाई देते हैं मैं उनके साथ हमेशा के लिए युद्ध लड़ूंगा पुणे ओटावा गांव से दूर चला गया वो अकेला था और हमेशा उदास था और उदास था हमेशा की तरह वो लोगों के पारंपरिक लोग और यद्यपि नहीं जीता तो वो अपने लोगों का... लोग का एक सच्चा हीरो था आज इंडियन पोटियक की बातें करते हैं वे बताते हैं कि कैसे पोन्टियक ने कई जनजातियों को एक साथ एकजुट करके इंडियंस को मजबूत बनाने की कोशिश की थी वे याद करते हैं कि कैसे पोन्टेक ने हमेशा इंडियंस की जीवन शैली के लिए संघर्ष किया था सब